मुस्कुराते रहो यदि मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम भूल जाओ गम तो साथियों यहाँ पर आप आज जो है एक नई आवाज़ से रूबरू होने वाले हैं और पुणे से जो है हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़े हैं प्रांजलि बर्वे बहुत ही अच्छे कंपोज़र हैं और सिंगर हैं और साथ ही साथ मल्टी टैलेंट हैं क्योंकि इनके घर के अंदर जो है राजीव बर्वे जिनके पिताजी जो बहुत ही अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं माताजी बहुत ही अच्छे राइटर हैं और साथ ही डाइटिशियन हैं और इनके दादा वगैरह जो भी थे वो संगीत में पारंगत थे और काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने बंदीश दादाजी इनके गाते थे बहुत ही खूबसूरत उनकी जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग थी तो एक संगीत और साहित्यिक परंपरा से जुड़ी हुई आर्टिस्ट प्रांजलि वर्वे हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो अगली खूबसूरत आवाज़ आप सुनेंगे स्वागत है प्रांजलि नमस्कार ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ आप बातें करते तो भी लगता है संगीत हो रहा है <laughs> तो प्रांजलि जी मैं चाहूंगा कि जैसे आप बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, तो शुरुआत में कैसे संगीत को आपने ऐसा एज एस ए पैशन बनाने की कोशिश की कैसे वो चीजें घर में ही थी लेकिन क्या रुचि था या आपने उसको क्रिएट किया तो मेरे घर में से ही सब गाते थे मेरे ग्रैंडपा ग्रैंडमा वो कम्पोज करते थे बहुत क्रिएटिव थे और मेरी सिस्टर भी गाती है मेरे पापा भी गाते हैं तो घर में से ही गाना चालू था और तो पैशन तो था ही मेरे अंदर तो जींस में से ही गाना जो है ना वो शुरू हुआ आ, और उसका जो तो ये जो गाना है वो वृद्धिंगत हुआ जैसे मैं बड़ी हुई वो पैशन जो था वो क्रिएटिविटी में ऐसा बदल रहा था उसका जो इवोल्यूशन है वो पहले से ही शुरुआत हुई उसकी जैसे मैं बड़ी हो गई वैसे जी जी क्योंकि बचपन से ही वो सारी चीज़ें आपने देखा और आपका भी उसमें रुचि बन गया और धीरे धीरे आप उसको इनकलकेट करते गए सीखते गए और आगे बढ़ते गए और, और क्योंकि बचपन से कोई चीज़ हम लोग सीख लेते हैं, तो वो एक तरह से उसमें निखार भी आता रहता है और एक अच्छी चीज़ हम जो है समझ लेते हैं और मैं चाहूँगा कि सबसे पहला परफॉर्मेंस आपका स्कूल टाइम पे कहीं हुआ हो उसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं चार बरस की थी तब जिंगल टूंस में मैंने चार गाने गाए थे तो वो थे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए मासे दादा लकड़ी की काठी और असावा सुंदर चॉकलेट सा बंगला और बहुत सारे गाने मैंने गाए गुजरात गुजराती लैंग्वेज में भी मैंने गाने गाए थे और तो वो जो चैनल था वो मल्टीलिंगुअल चैनल था हाँ और उसे इस गानों को बिलियंस में हिट्स है अभी यूट्यूब पे तो आ... सो so, शुरुआत से ही बहुत छोटे समय में मैंने ये शुरू किया था सब गाना तो थोड़ी सी जो झलक है हमारे श्रोता बंधुओं को सुनाइए आप जो गाने अभी आपने बताया चार अलग अलग हिंदी मराठी मिक्स तो मैं चाहूँगा थोड़ा थोड़ा जो है आप सुनाइए <laughs> नानी तेरी मोरनी को मोले गई बाकी जो बचा था काली चोर ले गई नानी तेरी मोरिक को मोर ले गई बाकी जो बचा था काली चोर ले गई अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसे छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजो से छोड़ दे अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसे छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे तू कंजो से छोड़ दे नानी तेरी मोर नी को मोर ले गई बाकी जो बचा था काली चोर ले गई बाकी जो बचा था काली चोर ले गई बाकी जो बचा थकाली चोर ले गई चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया आशा हमारे सभी को को बड़ा अच्छा लग रहा रहा होगा कि चलिए एक अच्छी आवाज सुनने को मिल रहा है उनको गाने के साथ साथ कैसे सीखे क्या उस समय ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे घर पे या क्या थे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट घर पे ही थे क्योंकि मेरे माता और वो दोनों इस संगीत में क्या जुड़े हुए हैं और ग्रैंड ग्रैंडपा भी ऐसे ही है तो पेटी तबला तानपुरा गिटार ऐसे सब घर पे ही है तो जो शुरू में से ही मैंने ऐसे इस वाद्यों को थोड़ा थोड़ा बजाना शुरुआत किया था आ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत पारंगत हूँ हु। क्योंकि अभी वो प्रोसेस आ, जारी।, जारी है तो आ, ये चालू ही एक काम तो हाँ थोड़े वाद्यों को मैंने बजाया है और क्रिएटिविटी ऐसी प्रोसेस है कि वो कभी एंड नहीं होती हाँ तो आ, जो ऐसा सिखाते हैं इस कम्पोजिशन कैसे करना है ऐसा मैंने कुछ सीखा नहीं है एक्चुअली तो मेरे जो ग्रैंडमा माँ ग्रैंड थे उन्होंने जो गाने किए थे उनको मैं बहुत आ, सुनती थी घर में भी बहुत गाना बजाना चालू था तो ऐसा ही होता था कि आ, सुनते सुनते ही आ, मुझे ये आ, प्रोसेस में इंट्रोडक्शन हुआ इस क्रिएटिविटी प्रोसेस में तो वो ऐसे कंपलसरी ऐसा आया नहीं मेरे से वो आप, आप क्या वो हाँ इन ऐसा बोलते हैं तो वो शुरू हुआ अच्छा वो टाइम पे जैसे अभी आप स्टूडियो में जाते हैं तो टेक्निकली सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं सपोर्ट और प्लस बजाने वाले भी रहते कीबोर्ड में बहुत सारी चीजें आ गए पैड वगैरह ये सारे उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं थी हमारे पास शायद दादाजी के टाइम तो उस समय वहाँ पर कैसे कंपोज होता था, था गाने वगैरह या करते थे तो वो टाइम का थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस आपने देखा हो तो वो वो टाइम पे उस कैसे रिकॉर्ड होते थे कुछ रिकॉर्ड करते थे तो उस टाइम में ऐसा था कि जो वाद्यों को जो बजाते थे गाना गाते थे वो सब इकट्ठा ही एक जगह आते थे सब पीस पीसेस म्यूजिक पीसेस जो होते थे ना वो आ, प्ले करते थे और वो फिक्स था वहाँ किधर क्या बजाना है तो वो वहाँ ही फिक्स कर देते थे और वन गो में एक गाना फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश बजाते थे और सब खत्म ऐसी प्रोसेस थी वहाँ तो कुछ मिक्स मास्टर एडिटिंग कुछ भी नहीं था तो मैं कहूँगी कि वो बहुत ही बहुत डिफ़िकल्ट uh, था उस टाइम पे अभी तो बहुत uh, ये इजी हुआ है और वी कैन इवन एडिट एंड डू मल्टीपल थिंगस बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे नए जो युवा साथी हैं वो अगर सुन रहे हैं तो उस समय सारे जैसे आपको तबला बजाना हो उसमें अगर गिटार पीस डालना हो या सारंगी बजाना हो वो सारे आर्टिस्ट एक जगह पे स्टूडियो में रहते और उनकी फिर रिहर्सल होते डायरेक्शन में फिर बीस पच्चीस सौ बार भी वो गाना प्ले मना रिकॉर्ड वो करते जाते थे सुना के जब उनको लगा कि अब सभी के साथ जो है तालमेल से बैठ रहा है मीटर पकड़ ना आ रहा है तो फिर वो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड करते थे <laughs> तो ये एक यूनिक प्रोसेस था और उसमें एक लाइव परफॉर्मेंस वाली जो फील है इसीलिए उस गानों को अगर आप सुनते पुराने तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को व स्पर्श करती हैं क्योंकि वो एक लाइव टचिंग है सब लोगों का मेहनत उसमें दिखाई देता है अब धीरे धीरे चीज़ें जो है बदलती गई समय के साथ में फिर इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया जहां पर हम लोग फिर चीज़ें जो हैं मिक्सिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें और कभी कभी तो लोग जो है दूर दूर भी रहते हैं समझो हमने एक स्टोरी सुनी थी जैसे लता मंगेशकर एंड मेहंदी हसन मेहंदी हसन जी पाकिस्तान थे लता मंगेशकर यहाँ थे लेकिन उनका एक गाना जो है वो कंपोज किया गया पहले लता मंगेशकर के रिकॉर्ड किया गया फिर उधर से उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करके मैं इंडिया से निकल गया फिर उसको एक साथ में कंपेयर करके कंपोज करके गाना रिकॉर्ड किया गाना तैयार किया गया तो ये चीज़ें आज के युग में संभव है तो प्रांजलि जी मैं चाहूँगा कि आज के युग में जो आप स्टूडियो देख रहे हैं और पहले का दोनों चीज़ों को आपने मेरे ख्याल से नज़दीक से देखा तो अभी जो स्टूडियो में आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है कुछ बताइए अभी का तो अभी जो स्टूडियो होते हैं उसमें तो जो मिक्स मास्टर के जो मशीन्स होते हैं वो होते हैं देन जो सॉफ्टवेयर के कॉम्प्यूटर्स आई मीन लैपटॉप्स जो होते हैं वो होते हैं उसमें क्यूबेस लॉजिक ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं न्यूएंडो ऐसे हो सकते हैं और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट होता है फिर हेडफोन्स माइक्स वो तो सब है ही स्पीकरस होते हैं देन आ, टू रूम्स में भी हो सकते हैं कि इधर एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बैठा हुआ हो और वहाँ दूसरे रूम में जो आर्टिस्ट गाने को आया है वो उधर से गा सकता है जी बिल्कुल तो एक हाथ स्टूडियो वाला जो गाना आपने गाया है उसके बारे में बता के वो किसके लिए एल्बम के लिए, लिए रिकॉर्ड किया वो सारी चीजें बताइए और गाइए <laughs> तो मैंने खुद कंपोज किए हुए गाने में गा सकती हूँ ना अभी तो तम निवोनी अंतरी प्रकाश मना आकाश अंत ऐसा गाना मैंने गाया है और वो मेरे माँ ने लिखा हुआ हुआ है। तो आ, ये कम्पोजिशन मैंने मिक्सचर ऑफ रागाज का किया हुआ है तो आ, वो मैं अभी गाती हूँ बिल्कुल बिल्कुल एक बात मैं बताना चाहूँगा श्रोता बंधु आपको आ, इनकी माता श्री जो है संगीता वर्वे बहुत ही अच्छे राइटर हैं और बहुत सारे जो गीत हैं मराठी में उन्होंने लिखे हैं और उनके गानों को पब्लिश भी किया गया है और मराठी फिल्मों में भी धर्मवीर फिल्म आपने देखा होगा मराठी में तो उसमें एक गाना उनका कंपोजिशन जो है वहाँ पर लिया गया है तो आइए अब माँ लिख रही हैं तो बेटी उसको जो है कंपोज कैसे करती है और मराठी में एक सुंदर गीता भी तमनी प्रकाश तमन बड़ो नि अंतरी प्रकाश मनाती आकाश मनाती आकाश हंतना हंत ही न तमनी वड़ो अंतरी प्रकाश तमनी वड़ो अंतरी प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और मैं चाहूँगा कि पुरानी जैसे कि मेरे ख्याल से एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीजें भी आपने देखी होगी ना जो क्लासिकल चीज़ें हैं उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिक्स हो गई आज का संगीत थोड़ा सा और अलग स्पीड में आ रहा है तो थोड़ा सा बताइए आप संगीत को कैसे देखते हैं अभी का तो अभी का संगीत मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है उसमें थोड़ा सा वेस्टर्नाइज अप्रोच आ रहा है और बहुत तरीके के आ, क्या कहते हैं प्रैक्टिकल ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ उसमें आ रहे हैं फॉर uh, एग्जांपल मैंने आकापेला वर्जन एक गाया था एक लोक गीत है जो मैंने uh, गाया है और माँ ने मे मेरे माँ ने लिखा है तो uh, उसमें ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स है मतलब uh, क्या कहते हैं स्नैप्स देन क्लैप्स ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं उससे ही ट्रैक तैयार किया हुआ है तो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी नहीं है तो ऐसे आइडियाज़ बहुत आ रहा है तो ये एक अप्रोच है और वेस्टर्नाइज़ मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो रागों में नहीं है पर उसको हम किधर भी गा सकते हैं ऐसे गिटार बजाकर पियानो पर तो ऐसा अप्रोच भी है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया है और इन डेप्थ जैसे कि अभी माता जी के आप गाने देखते हैं पढ़ते हैं इसको कंपोज करते हैं गाते हैं तो ऐसे और किसी चीज को किसी व्यक्ति के गीत संगीत आपको पसंद आता है तो उनके बारे में बताइए बहुत सारे है ऐसे तो अभी तो मैं कहूँगी मुझे आ, जो मैंने गाने गाए हैं अभी एक गाना गाया है यादतेची येता माका तो ये एक मालवणी गाना है तो विजय नारायण गवड्डे इस कंपोज़र ने और अरिंजर ने ये गाना मुझे दिया और बहुत ही पॉपुलर हिट सॉन्ग है ये तो उसको एवॉर्ड भी मिला है अभी मीमा म्यूज़िक अवॉर्ड मराठी इंडी इंडिविजुअल म्यूज़िक तो आ, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ है और तो वन मिलियन से अबाउ हिट्स उसे आए हैं तो वो आप बिल्कुल सर्च करें और लाइक करें उसे तो और अजय अतुल अजय अतुल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कम्पोजर्स डैट आई लाइक एंड लव टू लिसन टू सो ए रहमान बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है तो इस सारे कंपोजर को मैं बहुत एडोर करती हूँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए एक कोई हिंदी फिल्मी गीत आपका पसंदीदा सुनाई हमारी श्रोता को तो एक मैंने ही कंपोज किया हुआ गाना मैं गाती हूँ <laughs> नटखट मेरा कृष्ण कन्हैया खावत माखन भारी रे नटखट मेरा कृष्ण कन्हैया खावत माखन भारी रे खट मेरा कृष्ण कन्हैया क्या बात है बहुत बढ़िया प्रांजलि बर्वे जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अपनी संगीत यात्रा की जीवन कहानी आपने सुनाया अच्छा लगा हमें और बहुत बहुत खुशी हुई और आशा करूँगा उतनी ही खुशी हमारे श्रोताओं को भी हो रही होगी और मैं चाहूँगा कि आप बार बार आते रहें और अपनी आवाज़ से जो है हमारे सभी श्रोता बंधुओं को आप अपनी जो है संगीत यात्रा के बारे में बताते हुए संगीत से जोड़ते जाएं तो ढेर सारी खुशियाँ आपको और मैं चाहूँगा कि एक छोटा मैसेज हमारे युवा साथियों के लिए आप क्या देना चाहेंगे युवा uh, साथियों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि uh, अभी जो युग चल रहा है कलयुग चल रहा है तो डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ आपका जो एफर्ट uh, है वो बहुत मैटर करता है जो आप जिस uh, क्षेत्र में हो सिर्फ एफर्ट करते जाओ आपको फल मिलेगा ही और फल की अपेक्षा मत करो आपका काम बहुत मायने रखता है इसमें और अच्छा क्वालिटी उसमें मेंटेन करो और ऐसा मैं कहूँगी और प्रेयर करो भगवान को कि सब अच्छा होगा आ, तो फिर इस आ, संदेश को जो आप है फॉलो करें और बहुत अच्छा होगा सब चलिए प्रांजलि बर्फे जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि हार्ड वर्क करना है ज़रूरी और उसके साथ में परमात्मा को याद करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक शक्ति मिल जाती है एक सपोर्ट मिल जाता है और आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है ये आपने बहुत ही सुंदर संदेश दिया चलिए मित्रों आशय प्रांजलि बर्फे जी को सुनकर आपका दिन तो अच्छा हो गया होगा <laughs>